रघुनाथ यघुनाथकर्तन तत्र तत्र बाष्परिपरिपूर्ण लोचन मरुति नमत राक्षक नमा पीते च मधुर मधुर स्वरूपम्‌ कर्म च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोदय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयत्स परम पिभायामी को वेणु श्यामल कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ज राम रामे मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शख वे वाकिल श्रीराम जय जय राम जय जय, जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हरा हरा महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 हरि हरिगोविंद जय जय श्रीवृंदावन विहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण निर्मा नमोह जित संग दोष अद्यात्म विनृत्त काम द्वंदता सुखदुखसगछा पदम व्यय तत् न तद भाषयते सूर्यो न शको न पावक यद्वा नवर्तम परम मम नाराण विराज नारायण विराज ना सामदीय यतिंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमाती माताओं जीवन में संकीर्ण मान्यता व्यक्ति के पतन में हेतु सिद्ध होती है अतः उसका परित्याग आवश्यक है वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर अनिर्वचनीय माया शक्ति के योग से जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है जो कुछ कार्य प्रपंच है वह परमात्मा की स्फूर्ति या अभिव्यक्ति ही सिद्ध है इतना ही नहीं यह जगत सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है अतः सर्वम खल इदम ब्रह्मा आदिश्रुतियों का अनुशीलन करने पर जो कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच है सबकी ब्रह्म रूपता सिद्ध होती है जो ब्रह्म है वह कोई अन्य नहीं साक्षात आत्मस्वरूप ही है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की ब्रह्म रूपता ब्रह्म की आत्मरूपता और आत्मस्वरूप ब्रह्म में तथा ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का अचंचल निश्चय होने पर ही जन्म मृत्यु की अनादि परंपरा का उच्छेद संभव है यही अध्यात्म शास्त्रों का सारार्थ सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में वैदिक वांग्मय का संदेश प्राप्त कर उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है समग्र वैदिक वांग्मय का अनुशीलन करने पर हम आप इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है और निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति परमानंद मुक्ति की स्फूर्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता मानी जाती है अतः अपनी प्रवृत्ति को निवृत्ति के उन्मुख करने की आवश्यकता है और निवृत्ति को कैवल्य मोक्ष पर्यवसाय बनाने की आवश्यकता है एक संकेत किया गया उदात्त भाव होना चाहिए इसलिए यहाँ पर कहा गया निर्माण मोहा जितसंग दोषाह किसी भी परिचिन मान्यता को हम स्थान न दें इसका अभिप्राय है देहेंद्री प्राणातकरण के अनुरूप आत्म मान्यता को न पालें प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो दोष और विषम सिद्ध हो जिसकी अनात्म रूपता चरितार्थ हो उसमें अहंता ममता न उले उससे उपरामता को महत्व दें यह निर्माण मोहा जित संग दोसा का अर्थ होता है जीवन में अनात्म वस्तुओं के अनुरूप अहमिति की अभिव्यक्ति बंधन में हेतु है गाढ़ी नींद या सुसुप्ति हमको आपको प्राप्त होती है उसमें क्या चमत्कृति है हम द्वंद्वों से अतीत हो जाते हैं अहमिति किसी भी अनात्म वस्तु को लेकर अभिव्यक्त तो नहीं होती है उस दशा में जो अहमर्थ है वह भी अविद्या के द्वार से आत्मतत्व में तदात्मापन्न होकर स्थित रहता है या विलीन होकर स्थित रहता है इसलिए किसी प्रकार के द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती यहाँ तक कि मृत्यु मोह जिसे मूर्खता अध्यास विपर्य विपर्यास या भ्रम कहते हैं उसके चपेट से भी हम मुक्त रहते हैं इसका अभिप्राय क्या हुआ हम गाढ़ी नींद में मोहकग्रस्त नहीं होते साथ ही साथ त्रिविध तापों में किसी भी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति सुसुप्ति में नहीं होती गाढ़ी नींद परमात्मा के द्वारा प्रदत्त उपहार स्वरूप अवस्था है जिस अवस्था के कारण हम आप विक्षिप्त होने से या पागल होने से बचे हुए हैं जिनको निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त होती कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो वे विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकते साधनहीन प्राणियों पर अनुकंपा करने की भावना से सर्वेश्वर करुणा वर्णालय प्रभु ने गाढ़ी नींद की रचना की उस गाढ़ी नींद के बल पर ही हमारे जीवन में विक्षिप्तता नहीं व्याप्ती है अर्थात हम उन्मत्त होने से पागल होने से बचे रहते हैं सुसुप्ति का करना चाहिए द्वंद्वों से अतीत भूमि हमको नित्य प्राप्त होती है जहाँ मृत्यु की गति नहीं है मूर्खता या ध्यास की गति नहीं है त्रिविध तापों में किसी ताप की गति नहीं है शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों की गति नहीं है लेकिन इन सब की बीजावस्था अज्ञान उस समय शेष है गाढ़ी नींद का महत्व अत्यधिक होने पर भी वह पुरुषार्थभूमि नहीं है इसका अर्थ क्या होता है गाढ़ी नींद में धर्मानुष्ठान संभव नहीं है अर्थोपार्जन संभव नहीं है भोग संभव नहीं है मुक्ति या कृतार्थता भी संभव नहीं है इसी प्रकार महाप्रलय में भी हम आप कृतार्थ नहीं हो सकते दीर्घ काल की सुसुप्ति का नाम ही महाप्रलय है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक हम आप करोड़ों बार महाप्रलय की दशा में रह चुके हैं लेकिन कृतार्थ नहीं हो सके अब तक के प्रवचन का सारांश क्या है हम अनात्म वस्तुओं की ऐषणा कामना का परित्याग कर सच्चिदानंद स्वरूप आत्मतत्व का परिमार्गण या अनुसंधान करें यद्यप आत्मतत्वस्वत सिद्ध स्वप्रकाश है सूर्य चंद्र अग्नि भी उसे उद्भाषित नहीं कर सकते ये अधिद कोटि के जो तत्व या पदार्थ हैं उस स्वप्रकाश आत्मतत्व से ही उद्दीप्त हैं रूपम दृश्यम लोचनमृक् तदृश्यम दृक्ट मानस दृश्याधिवृत्त साक्षी दृगेव न तो दृश्यते गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने इसका अपने ढंग से अनुवाद किया विषय कारण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई विषय कहते हैं अधिभूत को शब्दस्पर्श गंध ये विषय हैं अधिभूत कोटि के पदार्थ हैं करण को कहते हैं अध्यात्म और करण के उद्दीपक उद्भाषक जो तत्व उन्हीं को कहा जाता है अधिदैव उदाहरण के लिए तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप है उस रूप को हम अधभत कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी को विषय कहा रूप का अधिगम या ग्रहण अत इंद्रिय नेत्र इंद्रिय के द्वारा होता है इसलिए नेत्र को अध्यात्म कहते हैं करण कहते हैं लेकिन सूर्य के द्वारा उद्दीप्त उद्भासित नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण संभव है अतः उद्भाषक प्रकाशक नियामक सूर्य को हम अधिद कहते हैं विषय की अपेक्षा चेतना की प्रगल्भता करण में है कारण की अपेक्षा चेतना की प्रगल्भता या स्फूर्ति अधिदैव में है लेकिन विचित्र बात यह है कि जीव इन तीनों से अतीत है विषय के भेद से कारण में भेद की प्राप्ति होती है कारण के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति होती है परंतु विषय कारण और अधिदैव के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती अतः जीव एक होता है विषय कारण और अधिदैव माने सुर ये भिन्न भिन्न होते एक विचार करके देखें जैसे हमने अभी संकेत किया कि रूप तेजो निष्ठ गुण विशेष है वादिभूत है या विषय है तेजस तेजोनिष्ठ गुण विशेष होने के कारण तेजस है तेज का कार्य है नेत्र भी वैशेषिक न्याय और वेदांतक प्रस्थान के अनुसार तेजस सिद्ध होते है वैशेषिकों और न्यायिकों के मत में नेत्र अतिय होते हुए कारी कोटि के पदार्थ हैं, अतः उनको द्वणु कोटि का पदार्थ माना जाता है वेदांतियों के यहाँ अपंचीकृत तेज के एक वटाचार सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है अतः नेत्र तेजस सिद्ध होते सूर्य तो तेजस है ही लेकिन विचित्र बात यह है कि तेज को लेकर यह त्रृप्टि बनी है तेज के बिना रूप की सिद्धि नहीं होती रूप के बिना भी तेज की सिद्धि होती है इसी प्रकार विचार करके देखें तो तेज के बिना नेत्र की सिद्धि नहीं होती नेत्र के बिना भी तेज की सिद्धि होती है इसी प्रकार तेज के बिना आदित्य या सूर्य की सिद्धि नहीं होती लेकिन सूर्य के बिना भी तेज की सिद्धि होती है तो इस त्रिपुटी का उपादान कारण तेज है तेज अपने आप में भूत कोटि का पदार्थ है पंच में एक भूत विशेष है परंतु विषय के भेद से करण में भेद की प्राप्ति होती है करण के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति होती है जो जीव तत्व है हम आप हैं वे जब अपने को मनुष्य मान लेते हैं तो देवता हमसे उत्कृष्ट सिद्ध होते हैं परंतु जब हम अपने आप को जीव समझ लें तब देवता से उत्कृष्ट स्थान जीव का सिद्ध होता है क्योंकि विषय कारण सुर ये तीनों के तीनों उद्भासित हैं प्रकाशित हैं जीव से गाढ़ी नींद में न विषय की पहुंच होती है न कारण की पहुंच होती है और न सुर देवता की पहुंच होती है लेकिन उस समय भी जीव विद्यमान रहता है उसी के द्वारा सुसुप्ति अवस्था उद्भाषित या प्रकाशित होती है सुसुप्ति का अनुभव करने वाला उस समय संयक जीव होता है इस प्रकार तुलसीदास जी महाभाग ने उपनिषदों का ब्रह्मसूत्रों का मंथन करके बताया कि चेतना में परोवरय क्रम से उत्कर्ष परिलक्षित होता है विषय केवल ग्राह्य होते हैं जबकि इंद्रियों में ग्राहकता है अतः विषय की अपेक्षाकरण उत्कृष्ट चेतन सिद्ध होते हैं करण की अपेक्षा भी जीव के पूर्व अधिद में उत्कृष्ट चेतना का संसार है लोग कहते देवता कौन होते हैं हाथ कंगन को आरसी की आएक उदाहरण देते हैं अपनी कल्पना शक्ति को उद्दीप्त कीजिए कल्पना कीजिए नील पीत श्वेत आदि रूपों की भरमार हो और कम से कम दो नेत्र वाले हर प्राणी हो लेकिन सूर्य प्रकाशक स्वरूप आलोक रूप सूर्य का अनुग्रह नेत्र को प्राप्त न हो तो नेत्र वाले होने पर भी सबके सब अंधे सिद्ध होंगे या नहीं यह अधिदेव का चमत्कार या प्रभाव है फिर से सुन लें रूप हो नीलपीठ श्वेतादि रूपों की कभी न हो कम से कम दो नेत्रों वाले हर व्यक्ति हों हर प्राणी हों लेकिन नेत्र के उदभाषक सूर्य का अनुग्रह नेत्रों को प्राप्त ना हो सूर्य चंद्रमा के रूप में विद्युत के रूप में अग्नि के रूप में इसी प्रकार अन्य प्रकाश के रूप में विद्यमान ना हो नेत्रों को सूर्य का अनुग्रह प्राप्त ना हो तो नेत्र वाले भी रूप का दर्शन नहीं कर सकते अर्थात अंधे सिद्ध दोंगे यह अधिदेव का उत्कृष्ट उत्कर्ष है लेकिन विचार करने पर सिद्ध होता है कि कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप को ये जीव पुण्य के परिपाक से उपासना के परिपाक से कालांतर में सूर्यादि अधिदैव के रूप में उद्भासित होता है इसका मतलब स्वतः जीव अधिदैव से उत्कृष्ट सिद्ध होता है सुसुप्ति में जहाँ अध्यात्म का प्रकाश भी नहीं है अधिद का भी प्रकाश नहीं है कारण की पहुंच नहीं है उस समय भी जीव अपनी महिमा से ही सुसुप्त अवस्था को उद्भाषित करने में समर्थ है लेकिन वह जीव भी क्या है विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता उसका जो निरुपाधिक स्वरूप सदघन सिद्ध घन है उसी से वह उद्भाषित है अतः वह परम तत्व है वही भगवत तत्व है लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है उसी को हम उपासना की दृष्टि से श्री राम कृष्णादि शिव इत्यादि रूपों में निरूपित करते हैं वह परम तत्व ही हमारा ध्येय होना चाहिए जिसके द्वारा अग्नि भी प्रकाशित है चंद्रमा भी प्रकाशित है और सूर्य भी प्रकाशित है जो सूर्य का भी सूर्य है सूर्यश्यापी भवेद सूर्यः ब्रह्मषि वाल्मिक जी का यह वचन है ब्रह्मषि वाल्मिक उनका वचन है सूर्य भवेद सूर्यः चंद्र के भी चंद्र अग्नि के भी अग्नि सूर्य के भी सूर्य कौन भगवान स्वतः सिद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है तो संकेत किया गया कि हमारा सिद्धांत उदारता है उदारता माने सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को उदारता का पाठ कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है परंतु व्यवहार में वह उदारता आजकल परिलक्षित नहीं है या संकेत करने की आवश्यकता है हमने दार्शनिक धरातल पर सिद्ध किया सनातन धर्मियों को ईश्वर की कृपा से जैसा ईश्वर सुलभ है वैसा ईश्वर विश्व में किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है ईश्वर ईश्वर समान नहीं होता या तो निर्णय करने की आवश्यकता है नहीं निंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्त्रोतुम हम किसी के मान्यता के अनुरूप जो ईश्वर है उस पर कीचड़ उछालने के लिए तथ्य नहीं कहते हैं लेकिन दर्शन शास्त्र का एक नियम है न सूर्यो ही व्यवहार मैनम तत्वावमर्शे न सहा तत्व विचार में कुशल या निपुण जो मनीषी होते हैं वो अतात्विक मान्यता को व्यावहारिक मान्यता को ताक पर रखकर ही तत्व का विचार करते हैं हमने संकेत किया हम सनातन वैदिक आर्य हिंदू वेदांत सिद्धांत के अनुसार जिस ईश्वर को मानते हैं वो अद्भुत है कुछ मिनट पहले हमने बताया था कि वह जगत बनता भी है बनाता भी है। तदैक्त चक्रे शोकाम तदात्मान बहुकूर्वक स्वयं कुरुत आदिश्रुतियों का अनुशीलन करने पर वह जगत का निर्माता ही नहीं जगत के रूप में उद्भाषित होने वाला तत्व भी है मुंडक उपनिषद ने उसे ख्यापित किया जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बनाती है और जाला बनाने की सामग्री भी अपने अंदर संजो के रखती है उसी प्रकार परमात्मा तत्व वेदांत वेद्य सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं ही जगत बनाता है और जगत के रूप में स्वयं उद्भाषित होता है हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद भगवान जिनको वादारायण महर्षि कहते हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्रों के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् वेदांत वेद्य परमात्मा जगत का न केवल निमित्त अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है क्योंकि श्रुतियों ने एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की है और दृढ़ता पूर्वक दृष्टान्तों के माध्यम से डंके की चोट से उसे किया है, जैसे मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मृद का ज्ञान हो ही जाता है सुवर्ण धातु का विज्ञान हो जाने पर सुवर्ण धातु से निर्मित कटक मुकुट कुंडलादि का विज्ञान हो जाता है लौह का ज्ञान हो जाने पर लोहे से निर्मित यंत्र पात्र इत्यादि का विज्ञान हो जाता है इसी प्रकार जल का विज्ञान हो जाने पर तरंगादि का विज्ञान हो जाता है ठीक इसी प्रकार से वेदांत वेद सच्चिदानंद तत्व जो है वह वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है अतः सर्वस्वरूप है सर्वोपादान है उसके विज्ञान से सर्व का विज्ञान सुनिश्चित है अन्यों के यहाँ ऐसा ईश्वर दुर्लभ है जो कालकृत ही नहीं देशकृत ही नहीं बल्कि वस्तुकृत परिच्छेद से भी शून्य हो अर्थात सर्वथा अनंत हो। हमने तीन शब्दों का प्रयोग किया वेदांत वेद परमात्मा तत्व जिसका परिमार्गन या अनुशीलन करना चाहिए ऐसा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का श्रीमद भगवत गीता के पंद्रहवे अध्याय में निर्देश या वचन है वो तत्व कैसा है काल के द्वारा कबलित नहीं होता इसलिए अनंत है अर्थात नित्य होने के कारण वह काल के द्वारा कबलित नहीं हो सकता सर्वग सर्वगत शर्वग होने के कारण देश के द्वारा कबलित नहीं हो सकता सर्वात्मा होने के कारण वह वस्तंतर के द्वारा भी कबलित नहीं हो सकता सामने यह माइक नामक यंत्र है या क्या है अनंतता से विहीन है क्योंकि यह कार्य है नित्य नहीं है कभी बना अभी है कभी कभी न विलुप्त या विनष्ट होगा उपादान कारण को प्राप्त होगा यह काल कृत परिच्छेद युक्त है अनंत नहीं है काल कबलित है यह मायक यही है अन्यत्र नहीं है इसलिए देशांतर में भी इसका अभाव है या माइक माइक ही है कुछ अन्य नहीं है इसलिए वस्तुंतर को लेकर भी अभाव है जो कभी हो कभी ना हो वह कालकृत परिच्छेद युक्त माना जाता है जो कहीं हो कहीं ना हो वह देशकृत परिच्छेद युक्त माना जाता है जो कुछ हो कुछ ना हो वह वस्तुकृत परिच्छेद युक्त माना जाता है वेदांत वेद्य जो ब्रह्म तत्व है वह नित्य है सर्व्यापक है सर्वरूप है इसीलिए सर्वम खल ब्रह्मा हम सबको भगवत और मानते हैं के अनुसार या जो का उद्घोष है इसी को प्रकारांतर से श्वेताश्वतर उपनिषद ने ख्यापित करते हुए कहा अमृतस्य पुत्र क्योंकि अमृत स्वरूप परमात्मा ने अचिंत्य लीला शक्ति के योग से स्वयं को सर्व रूपों में अभिव्यक्त किया है अतः पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश जितने स्थावर और जंगम प्राणी हैं सब के सब के उस परमात्मा है उज्ज्वल अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के पुत्र हैं यह क्या हुआ छांदोग सूची ने जिस दार्शनिक उदात्त सिद्धांत को ख्यापित किया था उसी को मृदु शब्दों में श्वेता श्वेतर उपनिषद ने ख्यापित किया अमृत पुत्र या हमारा उदात सिद्धांत है हम पृथ्वी को भी पानी को भी प्रकाश को भी पवन को भी आकाश को भी वनस्पति इत्यादि जो स्थावर प्राणी हैं उनको और जंगम जितने प्राणी हैं चाहे वो अंडा जो हों चाहे स्वेदाज हो चाहे जरायुज हो चाहे, चाहे, चाहे मन से देवर्ष नारद इत्यादि हो चाहे स्वयं स्वयं ब्रह्मा ही क्यों ना हो सबकी ब्रह्म रूपता वेदांत प्रस्थान के अनुसार सिद्ध है अतः हम सब के सब अमृता स्वरूप परमात्मा की उज्ज्वल अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के पुत्र हैं। उदात्त सिद्धांत महोप्रिषद ने इसी सिद्धांत को और व्यावहारिक धरातल पर उतारते हुए क्या कहा वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम जिनका जीवन उदात सिद्धांत से युक्त है उदारता जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है वे इस तथ्य को जानते और मानते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति होने के कारण सारा जगत क्या है परमात्मा के परिवार का सदस्य है अतः कुटुंब हम सब के सब परस्पर परमात्मा के परिवार के सदस्य पुत्र होने के कारण परस्पर कुटुंब हैं यह उदात सिद्धांत है इसी को गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से ख्यापित किया गया भगवान वेद ने ख्यापित किया सर्वे शाम मंगलम भूया सर्वे भवंतु सुखि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा कच्चित दुख भाग यह हमारा उदात्त सिद्धांत है हम सबको सुखी देखना चाहते हैं हमारी भावना है सर्वे सर्वेषा मंगलम भूयात सर्वे भवंत सुखि सर्वे संत निरामया हम पूरे विश्व को सभी प्राणी को निरुपद्रव देखना चाहते हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश भी उपद्रव से शून्य निरामय होकर उद्भाषित हो हूं और प्राणी मात्र के लिए जीवनी शक्ति से भरपूर सिद्ध हो पर्यावरण को लेकर किसी प्रकार की विसंगति असंगति ना हो यह हमारा उदात सिद्धांत है भक्त प्रवर प्रहलाद इनको हम प्रथम सत्याग्रही के रूप में जानते हैं स्वस्थ क्रांति की बात भी हम संकेत में कह दें अध्यात्मिक मनीषी जिन्होंने आत्मविद्या को ब्रह्म विद्या को आत्मसात किया है, वही स्वस्थ क्रांति के पुरोधा हो सकते हैं। देवर्षि नारद ने स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया उस समय चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में हिरण्य का शिपु का आतंक छाया हुआ था कोई भी शासक ऐसा विश्व में नहीं था जो हिरण्य कश्यपु के शासन को और उसको चुनौती दे सके देवर्षि नारद ने उसी की पत्नी के गर्भ में सन्निहित प्रहलाद को लक्ष्य में करके अध्यात्म विद्या का प्रदेश दिया समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ वह चलते फिरते आत्मबम हो गए उन्होंने पिता के विरोध में स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया लेकिन गाली या गोली का प्रयोग नहीं किया जिस हिरण्य कश्यपू का शासन चतुर्दश भुवनात्मक ग्रंथा बिना गाली और गोली का प्रयोग किए उच्छिन्न कर दिया यह अस्वस्थ क्रांति क्या हिरण्य कश्यपु जैसा अराजक शासक नहीं चाहिए उसको हटाइए निरस्त कीजिए लेकिन जैसा शासक चाहिए वैसा शासक दीजिए हम क्या कहना चाहते हैं आध्यात्मिक धरातल पर अंग्रेज नहीं चाहिए ठीक है विदेशियों की दास्ता क्यों पाले लेकिन जैसा शासन चाहिए वैसा दे पाए क्या इसलिए कोई भी भौतिकवादी विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उज्जवल या स्वस्थ क्रांति दे सके संभव नहीं है प्रहलाद जी एक विलक्षण सत्याग्रही जिनके सत्याग्रह के गर्भ से आम जनता की हिंसा नहीं हुई जिस सत्याग्रह जिस अहिंसा का परिवसान हिंसा में नहीं हुआ वो सत्याग्रही एक उदाहरण देते हैं नैनम छिंदी शस्त्राणी नैनम का लक्षण है लेकिन आपाततः आकाश में भी चरितार्थ होता है पार्थिव अस्त्र के द्वारा आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता जल के द्वारा आर्द्र या गीला नहीं होता और अग्नि के द्वारा या अग्नियास्त्र के द्वारा वह दग्ध हो जाए यह भी संभव नहीं है सुख विलीन हो जाए यह भी संभव नहीं है और यहां तक कि पवन के द्वारा जहां अग्नि के द्वारा अग्ने के द्वारा दग्ध नहीं हो सकता वहां पवन के द्वारा भी शोषित नहीं हो सकता उड़ाया नहीं जा सकता विलीन नहीं किया जा सकता इसका अर्थ है कि आकाश में भी यह लक्षण होता है लेकिन प्रलय की ज्वाला को सहन कर ले आकाश क्षमता उसमें नहीं है इसलिए प्रस्थान के अनुसार योगा प्रस्थान के अनुसार वेदांत प्रस्थान के अनुसार नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम धती पावक न चैनम के दो न शोषयति मारुता सटीक लक्षण केवल परमात्म तत्व में आत्म तत्व में चरित्व होता है तो हमने एक संकेत किया जैसे पार्थिव से आकाश छिन्न भिन्न नहीं होता और वारुणास्त्र से आकाश आर्द्र या गीला नहीं होता इसी प्रकार से अग्नि यास्त्र का प्रयोग किया जाए तो आकाश दग्ध नहीं हो सकता वायु वायव्यास्त्र का प्रयोग किया जाए तो आकाश उर नहीं सकता या शुष्क नहीं हो सकता या विलय को प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार प्रवर प्रहलाद के शरीर में आत्मा के या कहें तो आकाश के लक्षणों की व्याप्ति हो गई या शरीर का लक्षण नहीं है आकाश का लक्षण आपातता है और वस्तुता चिदाकाश स्वरूप आत्म तत्व का लक्षण है जिसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के माध्यम से ख्यापित किया लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ सावधान काला कलूटा कलुटा अप्रका, अप्रकाशक लोहा अग्नि के संपर्क में आ जाने पर दाहक प्रकाशक हो जाता है इसी प्रकार भक्त प्रबर प्रहलाद के शरीर में आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा वो अहिंसा की उज्जवल भावना इतनी व्याप्त हो गई उनके शरीर को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया उनका शरीर छिन्न भिन्न नहीं हुआ उनको डुबाने का प्रयास किया गया समुद्र में गीला भी नहीं हुआ इसी प्रकार से हम ने संकेत किया उनको आग में बैठा कर जलाने का प्रयास किया उनका एक रोआ भी झुलसा नहीं बबंदर आंधी तूफान के द्वारा उनको उड़ाने का प्रयास किया गया शुष्क करने का प्रयास किया गया उसमें भी सफलता नहीं मिली आकाश कल्प शरीर हो गया आत्म कल्प शरीर हो गया इसका अर्थ क्या है अध्यात्म विद्या का लोकोत्तर महात्म है तो हमने एक संकेत किया ये जो आध्यात्मिक मनीषी होते हैं ये चलते फिरते आत्म बम होते हैं करोड़ों एटम बम की शक्ति को भी माप करने की तिरोहित करने की विफल करने की क्षमता उनमें सन्निहित होती है दूसरे आध्यात्मिक मनीषी के रूप में हम ख्यापित करते हैं भ्रगुजी को बेन का शासन था चतुर्दश भुगनात्मक ब्रह्मांड में उसके शासन को चुनौती देने वाला दूसरा कोई शासक नहीं था भृग्वाद्य महर्षियों ने उस समय क्या किया आध्यात्मिक मनीषी व्यासपीठ के पुरोधाओ ने ही स्वस्थ क्रांति दी है जब जब-जब शासन तंत्र दिशाहीन हुआ है भटका है सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के कारण वह दिशाहीन हुआ है तब तब आध्यात्मिक मनीषी नहीं ही व्यासपीठ का शोधन किया है वेन के शासन को छिन्न करने की क्षमता किसी दूसरे शासक में नहीं थी भृगु महर्षि ने समझाया जब वह नहीं समझा तो हुंकार मात्र से उसके शरीर में स्थित पुर्यष्ट सहित जीव कला को कोर्षित करके बेन को शव बना दिया और वैष्णव के द्वारा उसका जन्म हुआ था पुत्रेष्टि याग के द्वारा तो तिरोहित जो वैष्णवोचित तेज था उस तेज को परख कर दिव्य दृष्टि से उन्होंने उसके भुज का मंथन करके वैष्णव तेज से उपब्रम्भित समन्वित भगवान विष्णु के ही कलावतार के रूप में पृथ्वी को प्रकट किया मैं संकेत क्या करना चाहता हूं जिस शासक को आप उच्छिन्न करना चाहते हैं उससे ही संबद्ध व्यक्ति को शासक बनाइए क्या कश्यप कश्यपु से संग्न संबद्ध प्रहलाद थे या नहीं? वेन से संबद्ध पृथ्वी है या नहीं उसी के शरीर से प्रकट किया जैसा शासन नहीं चाहिए रसातल में भेजिए जैसा चाहिए उसको दीजिए ये नहीं कि आप विकल्प नहीं दे सकते हैं विकल्प नहीं दे सकते तो आप राष्ट्र में क्रांति लाने का स्वप्न देखना बंद कर दीजिए आपकी क्रांति के गर्भ से उन्माद फैलेगा और एक समस्या का समाधान नहीं समस्या और जटिल हो जाएगी आध्यात्मिकता का अभिनय मत कीजिए पहले अध्यात्म विद्या को आत्मसात कीजिए अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का मह आगे रावण का शासन था दुर्दांत तो शासक था उस समय चतुर्दश भुगनात्मक ब्रह्मांड में कोई उसके शासन को चुनौती देने वाला माइिका लाल दूसरा शासक नहीं था अध्यात्म पीठ पीठ से से व्यास संबद्ध भगवान वशिष्ठ जी ने अगस्त जी ने विश्वामित्र जी ने ऐसी स्वस्थ अमोघ व्यू रचना की रावण का शासन उच्छिन्न हो गया उसी से संबद्ध उसके अनुज को क्षेत्रीय धरातल पर लंका का राज्य दिया और दृष्टि से भगवान राम को उद्वासित करके उनको दियातुराज चक्रवर्ती नरेंद्र के रूप में हमारे महर्षियों ने ख्यापित किया रावण जैसा राजा नहीं चाहिए शासक नहीं चाहिए निरस्त कीजिए जैसा शासक चाहिए वैसा दीजिए अगर ऐसा दमखम नहीं है तो शासन को पलटने का व्रत मत लीजिए समाज को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए पहले आध्यात्मिक अध्या, मनुष्यों के पास बैठ करके अध्यात्म को सीखने और समझने का प्रयास कीजिए आगे चलिए दुर्योधन कंस जरासम्द आदि उन्मत्त राजा शासन कर रहे थे उस समय भी देवता भी कंस से भयभीत होते थे इसका अर्थ इन शासकों को चुनौती देने वाला कोई माई का लाल दूसरा शासक मर्तलोक में क्या देवलोक में भी नहीं था उस समय कृष्ण द्वीपायन भगवान वेदव्यास जी ने मैत्रेय महर्षि ने कर्म महर्षि ने और देवर्षि नारद की भूमिका तो सर्वत्र पाई जाती है इन विद्वान मनीषियों ने ऐसी किए कि दुर्योधन आदि के शासन को निरस्त किया और दुर्योधन के ही अग्रज युधिष्ठिर जी को सार्वभौम सम्राट के रूप में उद्भाषित किया यहां तक मैंने संकेत किया स्वस्थ क्रांति का आध्यात्मिक क्रांति का लेकिन व्यास पीठ दिशाहीन नहीं थी कृतयुग से लेकर के द्वापर के अंत तक व्यासपीठ दिशाहीन नहीं थी आजकल की भाषा में ट्यूटर गिने चुने ट्यूटर ढंग के व्यक्ति उपाचार्य ढंग के व्यक्ति एक दो दिशाहीन थे संडामर्ख जिनका नाम आता है व्यास पीठ से संबद्ध कोई भी मनीषी दिशाहीन नहीं थे लेकिन इसका लिकाल में, इस कल काल में सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण भगवान शंकराचार्य को जो समय मिला उस समय व्यास पीठ भी अवैधिकों के हाथ में पहुंचकर दिशाहीन हो चुकी थी व्यास गद्दी और शासन तंत्र भी सर्वथा हम्म दिशाहीन हो चुका था अकेले भगवत पादार शंकराचार्य महाभाग ने व्यास शासन तंत्र दोनों का शोधन किया वस्तुता भगवान के अवतार का भी भगवद गीता के चौथे अध्याय का अनुशीलन करें तो यही प्रयोजन है योगो नष्ट परम तप योग अध्यात्म विद्या अर्थात व्यास पीठ जहां दिशाहीन हो जाए ज्ञान विज्ञान से विहीन हो जाए यही तो योगो नष्ट यदा यदा के अवतार का मुख्य प्रयोजन है व्यास पीठ और शासन तंत्र का शोधन अकेले भगवत पा शंकराचार्य महाभाग ने रिक यदु शाम अथर्व से संबद्ध चार पीठों को चारों दिशाओं में प्रतिष्ठित कर योग योग्य अधिपति आचार्यों को प्रतिष्ठित किया और उन्होंने पक्षपात विहीन शासन तंत्र की स्थापना के लिए सम्राट के रूप में, में सुधनवा जी को ख्यापित किया अकेले शंकराचार्य जी ने व्यासपीठ का भी शोधन किया और शासन तंत्र का भी शोधन किया आगे बहुत कुछ अंशों में चाणक्य जी के माध्यम से वह दृष्टि दिखाई पड़ी उन्होंने भी स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया चंद्रगुप्त जी के माध्यम से आगे चले तो किसी अंश में समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को ख्यापित करके उस क्रांति को उद्भाषित किया उसके बाद पुस्तकों में वचनों में वो क्रांति रह गई उसके बाद ऐसी स्थिति इस समय है और मैं एक संकेत करना चाहता हूँ यह जो अध्यात्म विद्या है पूरे ब्रह्मांड को शोधित करने की क्षमता देने वाली है आध्यात्मिक मनीषी हो राष्ट्र की विश्व की या दुर्दशा हो तब तो आध्यात्मिक मनीषियों पर उंगली उठती है हम एक संकेत करना चाहते सज्जनों क्या संकेत करना चाहते स्वतंत्रता संग्राम के चरम काल में स्वतंत्रता संग्राम की चरम अवधि में अंग्रेजों के द्वारा उद्भाषित प्रेरित जो विचारक देशभक्त के रूप में ख्यापित किए गए उनमें वो क्षमता नहीं थी कि स्वस्थ क्रांति दे सकें स्वतंत्रता संग्राम की चरम अवधि से लेकर अब तक भारत में स्वस्थ क्रांति उद्भासित नहीं हो सकी इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है इस ज्ञान विज्ञान के बल पर हम पूरे ब्रह्मांड को उद्दीप्त करने की क्षमता अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें इसलिए कहा गया न सूर्यो न शांक न पावक न शशांको न पावक इसका मतलब यह जो आत्मविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है सूर्य चंद्र अग्नि भी जिससे उदभाषित होते हैं उस तत्व का विज्ञान है उस तत्व में सन्निहित होकर स्थित होकर उस तत्व को जो अपना स्वरूप समझेगा वो पूरे विश्व को उद्घाटित कर सकेगा सदभावपूर्ण संवाद के द्वारा पहले वह स्वस्थ क्रांति लाने का प्रयास करेगा और जो सद्भावपूर्ण संवाद को तिरस्कृत कर देंगे उनको फिर स्वस्थ क्रांति की जो विधा है उस विधा के द्वारा उन अराजक तत्वों को रसातल में पहुंचाने में भी समर्थ होगा एक संकेत करें अहिंसा बहुत अच्छी चीज है हमारे सामने हनुमान जी भी आदर्श हैं और प्रहलाद जी भी आदर्श हैं प्रहलाद की विधा से कहाँ कार्य करना चाहिए और किसके प्रति कार्य करना चाहिए और हनुमान की विधा से कहाँ काम करना चाहिए या तो विवेक की आवश्यकता है महाभारत मत्स्य पुराण इत्यादि में लिखा है द्वादश आदित्यों में तीन आदित्य धाता पूषा त्वष्टा इधर श्री ब्रह्मा जी उधर आरमा जी ये पांच ऐसे मनीषी हैं निशास्त्रीकरण के न होने पर भी स्वयं अस्त्र का प्रयोग नहीं करते इसलिए इन पांचों की मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा कहीं कहीं दिखाई पड़ती है और जो सूर्य हैं, इंद्र हैं, चंद्रमा हैं, विष्णु इत्यादि हैं, ये सब देवगढ़ जो अस्त्र का प्रयोग करके अराजक तत्वों के दमन का मार्ग प्रशस्त करते हैं उनकी पूजा प्रतिष्ठा सनातन धर्मियों में अधिक से अधिक परिलक्षित होती है तो हमने एक संकेत किया अराजक तत्वों के उन्माद को दूर करना भी उन पर अनुग्रह है अब तक के प्रवचन का सारांश निकला इस विद्या को आत्मसात करके आत्मबम होने की आवश्यकता है आत्मबम का अर्थ क्या है इनम ज्ञान उपास ममसा धर्म मागता सर्गे प्रलयती महाप्रलय के बाद महासर्ग में भी वो क्षमता न रहे कि मुक्त जीव को जन्म दे सके हम्म महाप्रलय की ज्वाला बहुत विचित्र होती है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश अहं तत्व को भी वो दग्ध कर देती है महाप्रलय की ज्वाला किसी भी कार्य प्रपंच को रहने नहीं देती लेकिन उस ज्वाला में भी वो क्षमता न हो कि उस को कर सके क्यों? रस्सी के ज्ञान से रस्सी का दाह नहीं होता उसमें भ्रांति बस परिलक्षित सर्प धारा माला भूषित दंड का दाह होता है आत्म ज्ञान से अनात्म वस्तुओं का दाह या बाध होता है आत्मा का दाह या बाध नहीं होता इसी प्रकार से जिसे आत्म तत्व का विधिवत विज्ञान है समस्त अनात्म वस्तुओं से अतीत परमात्म तत्व में जिसकी गतिमत स्थिति है वो व्यक्ति प्रलयकालिक विप्लव की स्थिति में भी कभी डबाणोल नहीं होता उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में स्वस्थ क्रांति और व्यूहरचना की अपेक्षा है मैं संकेत कर दूं विकास के नाम पर विनाश का युग चल रहा है महानगर का अर्थ क्या होता है वन को छोरो, गांव को छोरो, कस्बों को छोरो, महानगर बनाओ महानगर का अर्थ क्या होता है जहाँ शुद्ध पृथ्वी पानी प्रकाश पवन सुलभ न हो प्रचुर निर्दोष आकाश सुलभ न हो आजकल के विकास की पोल पट्टी क्या है सब जनों आजकल विकास की पोल पट्टी बस दो वाक्य कहकर हम्म परमात्मा से दूरी बनाओ या विकास परमात्मा की शक्ति और दूती प्रकृति से दूरी बढ़ा दो या विकास और प्रकृति के परिकर आकाश वायु तेज पृथ्वी जल आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पंचभूतों से दूरी बढ़ाओ हम्म क्या होता है न हमको शुद्ध आकाश वाय। न वायु न जल न तेज न पृथ्वी चाहिए यही ना पंचभूतों से दूरी बढ़ाओ और विकासकार आजकल क्या होता है पुण्य से दूरी बढ़ाओ धर्मनिरपेक्ष शासन करो स्वप्न में भी पुण्यात्मा धर्मात्मा का संश्लेष ना हो जाए ये प्रगति के परिपंथी उद्घोषित कर दिए जाए तो पुण्य और पुण्यात्मा से दूरी बढ़ाओ इसी का नाम आजकल विकास है ना प्रवृत्ति को ऐसी पालो कि कभी भी निवृत्ति में उसका प्रयवसन न हो जाए ऐसी गति का समर्थक बनो जिसका पर्यवसन में न हो यही ना वर्ण संकरता कर्म संकरता की पराकाष्ठा कर दो ताकि कोई भी हम्म कोई भी उदात सिद्धांत को धारण करने की क्षमता न रह सके अंत में बाहर बहिर्मुखता विषयों की दाश्ता कुछ नहीं पालो कि कुछ भी जीवन में स्वातंत्र शेष न रह जाए और सबसे ऊंची बात क्या ऐसा जन सबसे ऊंची बात यह है आधुनिक विकास का अर्थ क्या होता है आधुनिक विकास का अर्थ होता है महायंत्रों के माध्यम से दिव्य व्यक्ति और दिव्य वस्तु का विलोप कर दो अब तो प्रकृति ने उस कगार पर मानव समाज को खड़ा कर दिया है जहा मनुष्यों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हम महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग पर प्रतिबंध लगावें अगर मनुष्य लगाने का साहस नहीं करेगा तो प्रकृति जब प्रतिबंध लगा देगी तब विप्लपूर्ण तांडव नृत्य दिट्य, दृष्टिगोचर होगा हम एक संकेत करते हैं कि जितने पृथ्वी के धारक तत्व हैं महायंत्रों के कारण सबका विलोप गोभीर गो विप्रश्च वेद सती भी सत्यवादी अलुपधर्य दानशील सत्यवीर धार्यते मही गोवंश का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण विप्रों का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण वेदों का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण सतियों का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण सत्यवादियों का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण दानशीलों का विलोप क्यों महायंत्रों के कारण और निर्लोभ व्यक्तियों को घोटाला कांड सब क्या है महायंत्रों के कारण इतना ही नहीं महामारी क्यों महायंत्रों के कारण हर समय विश्व की संभावना क्यों महायंत्रों के के कारण और अंत में प्रगति के नाम पर पूरे विश्व ने प्रबल बहुमत से धर्म और मोक्ष नामक दो पुरुषार्थ की तिलांजलि दी है और जिस अर्थ और काम पर कि लट्टू होकर प्रबल बहुमत से विश्व स्तर पर अर्थ और काम को अपनाया गया है धर्म मोक्ष की तिलांजलि देकर वह अर्थ भी आज पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है मैं पूरे विश्व को आध्यात्मिक दृष्टि से सावधान करना चाहता हूँ महाभारत इत्यादि अर्थ संबंधी ग्रंथों का अनुशीलन करने पर वो तो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं लेकिन अर्थ संबंधी भी ग्रंथ हैं अर्थशास्त्र भी है दरिद्रता के जितने स्रोत बताए गए अध्यात्मिक शास्त्रों में उसी को आजकल समृद्धि का स्रोत माना जा रहा है इसलिए पूरा विश्व दरिद्रता के गर्त में द्रुत गति से डूबने जा रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए जुआ मदिरा बैर इन सब से अछूता रह अर्थ को पुरुषार्थ बनाया जा सकता है विश्व में अर्थ भी पुरुषार्थ नहीं रह गया काम भी पुरुषार्थ नहीं रह गया वर्तमान विकास की पोल पट्टी अगर खोलें तो पुरुषार्थ विहीन धर्म अर्थ का विश्व की संरचना अर्थात नरक और नारकी व्यक्तियों का समुदाय विश्व रह जाए यही आजकल विकास की गाथा है इस पर विचार करने की आवश्यकता है अंत में हम चुनौती नहीं देते लेकिन सावधान करते हैं। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय और विवाह का प्रकल्प विज्ञान सबसे उत्कृष्ट है या नहीं सबसे उत्कृष्ट हमारा विज्ञान है और हमारे विज्ञान के अनुसार हमारी संस्कृति के अनुसार जो कि दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी चुनौती देने योग्य नहीं है न हमको संविधान न शासन तंत्र सुलभ है जब आप अजगर की वृक्षों की प्रजाति की रक्षा की मछली और मुर्गी की प्रजाति की रक्षा की चिंता करते हैं तो जिस संस्कृति ने विश्व को धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र काम शास्त्र मोक्ष शास्त्र नीति शास्त्र दशमलव पद्धति आदि गणित का विज्ञान चिकित्सा का विज्ञान सब प्रकार से उन्नत किया उस संस्कृति के आधार पर कहीं भी शासन तंत्र तो नहीं होना चाहिए इसका मतलब मानवता की दृष्टि से विचार करें तो जघन अपराध वैदिक संस्कृति पर विश्व स्तर पर हो रहा है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए अंत में प्रहलाद जी का हम स्मरण करते हैं जो नित्य ही अपने आराध्य इष्ट देव से कहते हैं स्वस्तस्व विश्वस्य हे प्रभु विश्व का कल्याण हो खल प्रसिद्धता दुष्ट अराजक तत्व अराजकता खलता दुष्टता से विनिर्मुक्त होकर प्रमोदित प्रसिद्धता, सनातन धर्मी दुष्ट के प्रति भी सेवा सहानुभूति का भाव रखता है दुष्ट की दुष्टता का आदर नहीं करता जैसे किसी को कुत्ता काट ले वो कुत्ता का विष व्याप्त जाए भौंकने लगे उससे बचते हुए भी उसके प्रति सहानुभूति होती है सनातन धर्मी सहानुभूति सबके प्रति रखता है सेवा का भाव सबके प्रति रखता है प्रहलाद जी कहते हैं और सब के सब, सब के उस अचिंत शक्ति संपन्न सबके आश्रय भगवान सबकी इच्छा के चाह के वास्तविक विषय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का निष्काम भाव से भजन करें और सब परस्पर मिलकर एक दूसरे के हित का चिंतन करें आज हमने दूसरे ढंग से प्रवचन किया हर हर महादेव